ओम सहना सहना ओ सहना सहनोंपुर सह वीर कर्वा वही तेजस्वी नमस्पाव शाह जुर्वेद परिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय बल्ली के प्रथम मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था जिसमें मंत्र था मंत्र का अभिप्राय था कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है वो परमात्मा इसे भी सिद्ध है अनुमान से भी सिद्ध है ये कहना चाहते हैं वैसे जो विवेकी हैं आत्मवेदता है उनको तो प्रत्यक्ष ही होता है जन सामान्य को कार्य को जगद्रूपी कार्य को देख करके परमात्मा है ये ख्याल आ जाना चाहिए इसके लिए मंत्र है कहा था उर्द मूल अवाक सनातन है इत्यादि कहा था ये संसार वृक्ष कैसा है जिसको पैदा करने वाला ऊपर है उर्द मूल जड़ ऊपर है मूल मान जड़ ऊपर है मान उत्कृष्ट है परमात्मा है और नीचे फैला हुआ है भूवादी लोग नीचे फैले हुए है और ये अश्वत्थ इसका नाम है माना जैसे अश्वत्थ पीपल का जो पत्ता होता है हिलता रहता है चलायमान होता है ये भी चलायान है ये ये संसार है श्रीगत धातु समपूर्वक श्री धातु से संसार बनता है चलता रहने वाले का नाम संसार है समोपसर्ग पूर्वक श्रीगतो धातु कह प्रत्यय करेंगे संसार बन जाएगा संसार ऐसा अश्वत्थ है मानी जैसे वह हा बाहरी हवा से वो हीलता है पीपल का पत्ता इसी प्रकार ये जो संसार है ये काम मान विषयों की इच्छा और कर्म रूपी वायु से हिलता है तत्व तो विषयों की इच्छा होगी फिर उसके अनुपात का कर्म करेगा उसे भाष्य में कहने वाले हैं इसका जो मूल होगा उसको जान को सनातन भी है ये चिरंतन है कब से हुआ है हम संसंत नहीं बता सकते हैं नां तो गीता भी रंबार है भी पता नहीं है का कब तक होना जो ज्ञान हो गया उसके लिए संसार समाप्त है अज्ञानी के लिए संसार जो का बना हुआ जैसे स्वप्न में 10 व्यक्ति सोए हो स्वप्न दिख रहा हो सबको जो जग गया उसी का स्वप्न चला गया बाकी नौ को तो अभी स्वप्न ही है ऐसे संसार भी ऐसी स्थिति है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म इत्यादि ये संसार का जो बीज है मूल कारण है जहाँ ये कल्पित है संसार, वही वही है, ब्रह्म है। ब्रह्म उसी पर समझो उसी को, को अमृत कहते हैं उसी को अमर बोलते हैं। उसी में संपूर्ण बुरादि लोग आश्रित है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान में आश्रित होना पड़ता उसके बिना कोई गति नहीं है घट आदि जो होते मृत का भी आश्रित होना पड़ेगा जु में कल्पित सर्प आदि को रजु में आश्रित होना होता है इसी प्रकार संपूर्ण जगत आश्रित उसी में है तदुना तेतिक उसको अतिक्रमण करने वाला कोई नहीं है उसको अतिक्रमण करके कोई बाहर जा ही नहीं सकता कारण को अधिक उपादान there... कारण कारण कोई निमित्त कारण मिले न उपादान कारण जिसमें बनता है उसको उपादान कारण कहते हैं जिससे बनेगा उसको निमित्त कारण कहते हैं दंड से घट बनता है मिट्टी में घट बनता है मे और शे का अंतर होता है निवृत्त कारण में शेय लगता है और उपादान कारण जो नैयायिक बोलते हैं या उपादान कारण कहते हैं उसमें मे लगता है मिट्टी में घट बनेगा मिट्टी वृत्त जो है घट का उपादान कारण है वैसे संसार का उपादान कारण ब्रह्म है वो व्यापक होने से ब्रह्म कहा या आत्मा ही ब्रह्म है ऐसे सिद्ध करना है उसको अतिक्रमण करके कोई कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उपादान कारण को अतिक्रमण करके कार्य के बाहर जा नहीं सकता घट कभी भी मिट्टी को छोड़कर जा नहीं सकता अगर मिट्टी को छोड़कर जाने लगे तो अस्तित्व तो तो तो तो तो तो तो ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि मिट्टी में कल्पना है घटना में मिट्टी है हम घट कर भी व्यवहार कर रहे हैं कल्पना है घटना घटना चीज नहीं है चांदोलक कष्ट बोला है बाचारिकारो नाम मृतिका इत्यादि तो ये कहा था इसका भाष्य चल रहा था ये कहा था भाष्य में देखो उर्द मूल का अर्थ कर दिया था ऊपर है जिसका मूल मूल का मान जड़ उर्द्व मूलम यशला ऐसा है जो व्यापक परमात्मा का स्थान ऊपर कहा स्वयं अभ्यक्ता आदि स्थावरान्त संसार पुरुष उर्द मूला यह सब अव्यक्त प्रकृति से लेकर के स्थावर तक जितने भी संसार वृक्ष जल चेतन सारा उल वाला है इसके वृक्ष बनता है कटता है, है, है, है, है ज्ञान से करता है जैसे कुलाड़ी से बाहर के वृक्ष करते है संसार के वृक्ष ज्ञान असंघ शास्त्रीय कट जाता है ज्ञानियों का कटता है करता है इसलिए इसको कहा चेतन होता है इसका जन्म जन्म जरा मरण अने, अनेक अर्थात मुगा। संसार की ये ये विशेषण सारे विशेषण संसार वृक्ष का है इसमें जो भी आया होगा कोई भी चाहे पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य हो चौरा शिला कोई भी हो वो जन्म होना जरा अवस्था से ग्रषित होना रोग के शिकार होना मरण होना इस ये अनर्थ संपूर्ण सौ, अनर्थों के घेरे में पड़ा हुआ है संसार वृक्ष ऐसा है कहते हैं जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्था स्वरूप आत्मा मन स्वरूप समास का प्रत्येक समास है इसमें जन्म जरा मरण रोग शोक आदि जो अनेक अनर्थ पाया जाता है संसार वृक्ष में ऐसा संसार वृक्ष का स्वरूप है और भी प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव प्रतिक्षण बदलने वाला है हमारा शरीर एकाएक इतना बड़ा नहीं हुआ पैदा हुआ था इतना सा इतना बड़ा हो गया हर क्षण बदल रहा हर है हर है कोई भोजन आदि करके एक बार ऊपर जा रहा था अब उसी से नीचे की तरफ हो रहा है प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता प्रतिक्षण क्रियात्मक है संसार वृक्ष ऐसा है माया मरीज उदरक गंधर्व नगर आधिपत दृष्ट नष्ट स्वरूपत् प्रतीक्षा का स्वभाव्या कर रहे हैं हेतु दे रहे हैं क्यों जैसे मरुभूमि में जल दिखाई देता है, है। दिखाई पड़ा नष्ट हो गया ऐसे है कुछ काल के बाद नष्ट हो जाएगा या हमारा शरीर दृष्ट था अभी दृष्ट हो रहा है कुछ काल बाद नष्ट हो जाएगा दृष्ट नष्ट स्वभाव है पूर्वावस्था अदृष्ट रहे इसका वर्तमान में दृष्ट होगा फिर आगे नष्ट हो जाता है नष्ट। अधिक पहले दिखाई नहीं पड़ता शरीर पैदा होने से पहले अदृष्ट था अभी दृष्ट हो रखा है जैसे माया में मरीच कहते हैं सूर्य किरण में भाषने वाला जल को उसके समान अथवा गंधर्व नगर के समान दृष्ट नष्ट होता है वो इत्यादि के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव ऐसा ही, ऐसा स्वरूप है इसका इसलिए इसके स्वभाव वाला है प्रतिक्षण बदलने वाला है और अंतिम अवस्था इसकी होती अभाव में चला जाएगा जैसे वृक्ष बाहर दिखाई देता है अंतिम में उसकी स्थिति क्या है अभाव नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इसका विषय होता है ज्ञान काल में नाश होगा अवसाने अंतिम अवस्था है इसकी स्थिति यही होगी वृक्षवत अभावत्मक अभाव स्वरूप हो जाता है बहुत समाज से सब देना कदली स्तंभवत निस्सारह जैसे केले के स्तंभ होता है उसका सार कोई लकड़ी भीतर ठोस नहीं मिलता एक एक छिलका निकालते चलो तो समाप्त तो हो जाता है वैसे यहाँ भी हम जो वस्तु समझते हैं ढूंढने लगेंगे तो वस्तु नहीं मिलेगा जिसको घट करके बोलते हैं ढूंढने लगेंगे तो मिट्टी मिलेगी वहां व्यावहारिक दृष्टि कह रहा है कह रही है किन्तु वैचारिक दृष्टि क्या बोलती है उसको वृत्ति का बोलती है इस तरह से चलते चलते चलते जाएंगे कई स्वभाव होता है इसका स्तंभवत कदली स्तंभ निस् मिलता है इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं है ऊपर ऊपर से ये निस्सार है जैसे केले के स्तंभ होता है पौधा पव, होता है। उस तरह का है अनेक सदपाखंड बुद्धि विकल्प के पास कहते हैं करोड़ों है पाखंड बुद्धि वाले कोई सत बोल रहे हैं कोई असत बोल रहे हैं संसार को बहुत आदि असत कहते हैं बाकी द्वैतवादी लोग कोई सत मानने वाले हैं सत असत आदि अनेक प्रकार के जो पाखंड का बुद्धि का बना हुआ है विकल्प का स्थान बना हुआ है संसार को एक स्वरूप में मानते सब लोग बहुत झगड़ा है असत है सत्य है सता है क्या है बहुत कुछ झगड़ा है ठीक है विशेष करेंगे इसको अनेक असत सैकड़ों पाराखंड का विकल्प का आश्रय बना हुआ बना हुआ है झगड़ा चलता रहता है लेकर के इसको लेकर और तब तो जो अज्ञानियों को तो ये घर है ये मकान है दुकान है वो सिद्ध कर लेते हैं अज्ञानी लोग तत्व तो तो जिज्ञासु जो होंगे उनके लिए है करके निर्धारित नहीं कर सकते तत्व तो जिज्ञास क्यों जिसको संसारी लोग वस्तु अमुक वस्तु बोल रहे हैं उनके दृष्टि में वस्तु होते नहीं ये तत्व का निर्धारित नहीं हो पाता तत्व जिज्ञासों के लिए ऐसा संसार परीक्षा है ये सब उसी का विशेषण है उर्दो बोलाखा का वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म गोणसारेदांत के द्वारा जो निर्धारित आ, एक सत्यम ज्ञानोन ब्रह्म नेहना नास्तिक किंचना इत्यादि जो वेदांत के द्वारा निर्धारित तत्व है वही कोई जो परब्रह्म होता है वेदांत के द्वारा निर्धारित वस्तु परब्रह्म होता है परब्रह्म ब्रह्म ही एक वस्तु है बाकी सब कल्पना है सामानना वो मूल है मूल से इसका सार वस्तु वही है कहीं से भी आप चलेंगे ढूंढते ढूंढते चलेंगे तो उसी आत्मा में ब्रह्म में पहुंचेंगे कहीं से भी चलिए आप क्यों जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है उसमें वो नहीं पाया जाता उसके कारण पाया जाता है वो कारण भी किसी का कार्य होगा फिर आप घुड़ेंगे वहां पर जैसे जिसको आप कह पट पट करके बोलते हैं ये विचार दृष्टि से देखा पर तंतु दिखाई देगा तंतु को देखेंगे तो अंशु दिखाई देगा रुई दिखाई देगी चलते चलते फिर रुई क्या है पृथ्वी गंधवत् तो पृथ्वी अलक्षण। रुई क्या चीज है पृथ्वी है फिर ऐसे चलते चलते वहीं पर पहुंचेंगे आप कहीं से ये कह रहे हैं वेदांत निर्धारित परूल सारह वेदांत के द्वारा निर्धारित जो परम है वही मूल सार है जिसका ऐसा संसार वृक्ष ऐसा है जिसका सार वही है और अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव अपरभ्रम प्रभव यहाँ पे होना चाहिए अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज इसका प्रभाव है उत्पत्ति कारण है अज्ञान है आत्मा का अज्ञान है अधिष्ठान का ज्ञान है अधिष्ठान का अज्ञान ही कल्पित वस्तु का जन्म देता है ध्यान देना रजू का जो अज्ञान होगा सर्प पैदा करेगा सर्प बुद्धि होगी रज्जु का ज्ञान होता तो सर्प बुद्धि नहीं होती तो ये कहते हैं कि अविद्या और अविद्या जब अज्ञान है तो विषयों की इच्छा होगी विषय प्राप्ति की इच्छा काम होगा और कामना होने पर तदानुकूल कर्म करेगा अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव जो अव्यक्त है अविद्या है उस ये यही बीज इसके उत्पत्ति कारण है संसार वृक्ष इसी से पैदा होते हैं इच्छा होती है अज्ञान है अज्ञान से इच्छा होगी इच्छा से कर्म करेगा कर्म करे से आगे का जन्म बना लिया संसार का उत्पत्ति के लिए यही बीज बन जाता है ऐसा है अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्व्यात्मक कहते ये जो अपर ब्रह्म मान हिरण्य जिसको बोलते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर का पुंज जो मानते हैं वह अपर ब्रह्म जो दो विज्ञान दो शक्ति से युक्त है विज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति मान हमारी जो इंद्रिया अंतकरण आदि है दो प्रकार से विभक्त कुछ काम करने वाले हैं कुछ जानने वाले हैं हमारे ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों को हम देखेंगे कर्म इंद्रिया अंधे हैं और ज्ञान इंद्रिया लंगड़े हैं ज्ञान इंद्रिया विश्व में जा नहीं सकती है कर्म इंद्रियों के सहारे से जाना पड़ता है रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई अब वो जो रसना यहा स्वाद लेगी जिवआ किंतु चलना पड़ेगा पैर ंद्रियों के सहारे से ज्ञान ज्ञान इंद्रियो अपना काम लेते हैं अंधा और लंगड़े जैसे दोनों ऐसे है तो अपर ब्रह्म जो विज्ञान और क्रिया शक्ति है माने पंच प्राण पंच कर्मेन्द्रिया ये तो हैं क्रिया शक्ति वाले और पंच ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि ये होते हैं ये ज्ञान शक्ति वाले तो ये हिरण्य का स्वरूप यही दो शक्ति से युक्तों को हिरण्य बोलते हैं ये कहा अपर ब्रह्म जो है विज्ञान क्रियाशक्ति तो यात्मक हिरण्यगर्भ अंकुर हिरण्य गर्भ अंकुरो यश्य संसार वृक्ष से ऐसा ले जाकर हमने करना है जो अपर ब्रह्म कहलाता है विज्ञान शक्ति और क्रिया क्रियाशक्ति दो, दो स्वरूप है द्वया आत्मा यश्य आत्मा माना स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिसका ऐसा हिरण्य जो है वो वही गर्भ में है अंकुर रूप में है संसार का अंकुर फूटना मैंने हिरण्य गर्भ पहला होना जैसे अच्छे में अंकुर फूटता है उस प्रकार अव्यक्त प्रकृति में जो फूटेगा माने माया विशिष्ट ईश्वर बोलो सबल ब्रह्म बोलो उसमें जो अंकुर आना माने हिरण हिरण्य करो अंकुर रूप में होगा ऐसा संसार वृक्ष ऐसा है सर्वप्राणी लिंग भेदश का अंध कहते संपूर्ण प्राणियों के तत्क अंतक सूक्ष्म शरीर है लिंग माने सूक्ष्म शरीर यही उसके छोटे छोटी शाखा निकल जाना अंकुर के बाद में फूटने वाली पत्तियां निकल जाना ऐसा वाला संसार वृक्ष है ये तब तक त्रष्णा जलाशय कोदर्प अब अंकुर फूट गया थोड़ा बड़े होने लग गए तो क्या होगा जल डालना पड़ता है उनमें जो तृष्टाएं हैं आपकी इच्छाएं वो ये वस्तु मिल जाए वो मिल जाए स्वर्ग मिल जाए पुत्र मिल जाए उसकी जो इच्छाएं हैं तब तक त्रिष्ठा उस, उस तृष्णा के द्वारा तृष्णारूपी जल के द्वारा शेख सिंचन की करने से उद्भूत हो गया दर्प इसमें मान अब कुछ घमंडा आने लग गया है बड़ा चढ़ा हो गया तेजस्वी बन गया ऐसा संसार वृक्ष बुद्धेन्द्रिय विषय प्रवालांकुरते है बुद्धेंद्रिय ज्ञाने मैने ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेंद्रियों का जो विषय होता है गंध यही वहां पर ये पत्ते लाल लाल पत्ते निकलते अंगूर के बाद में वो वो इसका स्वरूप है कहते हैं बुद्धेन्द्रिय विषय प्रवाला अंकुरह प्रवाह अंकुर मैने पहले वाले पत्ते निकलने के लिए वाले अंकुर होते हैं संसार प्रेक्ष का श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश सारे जो ज्ञान कांड को छोड़कर के जितने भी श्रुति है कर्मकांड श्रुति सारी स्मृतियां जितने भी युक्तियाँ न्याय है और विद्या कर्म कांड आदि के जो ज्ञान है ये सब उसका पलाश है पत्ते है संसार गृह छदांगशी प्रवानी गीता में कहते हैं तो पलास शब्द से कहा है सारे वेद क्या है इसके पत्ये है संसार गृह कहा मान पत्तों से अच्छा लगता है कर्मकांड प्रतिपादक वेद इसके पत्य है गीता ने कहा वही बात हम बोल रहे हैं कि श्रुति स्मृति न्याय विद्युपाश्लाश माने पत्ते और परवाणी कहा था छेष परवाणी गीता में है पंद्रह पंद्रह या पलाश बोल दिया पत्ते हैं संसार परीक्षा पत्ते हैं सारी श्रुतियां ज्ञान कांड को छोड़ करके बाकी श्रुतियां हैं स्मृतियां हैं न्याय मान युक्तियां हैं और विद्या जो उनका ज्ञान है कर्मादि का ज्ञान यही इसका पलाश होता है होते हैं संसार रूपी वृक्ष का पत्ते होते हैं ऐसा ऐसे पलाश वाला है समास है यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया से पुष्पा कहते हैं जो यज्ञ करते, है, करते, है, करते हैं दान करते हैं तप करते हैं लोग ये क्या है इसका पुष्प लग जाते हैं संसार का पुष्प है, है आगे फल देने के लिए तैयार है यज्ञ आदि करने पर क्या मिलेगा फल मिलेगा उसके पुष्प है, है। कौन? ये कौन यज्ञ दान आदि ऐसा पुष्प लगे हुए हैं संसार वृक्ष में ये कहते हैं यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प क्रिया अलग है आगे सुपुष्प क्रिया सुपुष्प ऐसा सुंदर पुष्प है ये सुष्टु पुष्प शोभन पुष्प सुपुष्प संसार वृक्ष का पुष्प यह है क्यों पुष्प के बाद फल लगेगा आगे फल क्या होगा इसका वृक्ष में फल लगता है आम में फल लगता है सब फल इसका फल सुख दुख वेदना अनेक अरसा अने अनेक स्वाद है इसमें सुख दुख के जो कष्ट है शुक्र का बेहद सुख दुख का जो ज्ञान है अनुभव है यही इसका फल है अंतिम फल सारांश आया तो सुख मिलेगा दुख मिलेगा और क्या मिलेगा दो तो में से वो होगा सुख भी मिलेगा तो दुखानु वित्त सुख मिलेगा आपने अनुभव किया होगा कोई अच्छे वस्तु आपके पास आ गई कोई वस्तु आ गई हो प्रसन्नता तो है साथ में चोरी ना हो जाए नष्ट न हो जाए दुख भी लगा हुआ थोड़ा बहुत वैसे सुख मिलता भी है तो दुखानु वित्त है जैसे जहर मिला हुआ कोई दूरादिषंका है ये कोई भी वस्तु सुख बुद्धि से लाते है साथ में उसके रक्षा के दुख तो है ही है रक्षा का दुख रह ही रहेगा साथ में है तो ये इसका रस है स्वाद है फल है इसका क्या है ये उसके सुख सुख दुख वेदना अनेक रस है अनेक रस है इसमें मान ये वेदना आदि अनेक रस है सुख दुख के जो अनुभव है यही रस है प्रतिदिन न जाने कितने सुख कितने दुख में बदलते रहते हैं स्वाद हम लेते रहते खट्टा मीठा स्वाद होता रहता है इसका संसार प्रेक्षा का स्वाद है प्राणी उपजीव्य अनंत फल कहते प्राणी के जो आश्रय होता है आजीविका अनंत फल है जिस फलों के द्वारा प्राणी जीवित रहते हैं अनंत फल लगे हमें वृक्ष में एक फल ने अनेक है स्वर्ग है नरक है अमुक है रौरवादी नरक है न जाने क्या क्या है स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक है सब फल हैं प्राणी के जो उपजीव साधन जीविका जीविका चाहते सब सबको चाहिए बाहर के वृक्ष आदि को भी जीविका चाहिए हमें भी चाहिए सबको चौराशला प्राणी मात्र को जीविका चाहिए ये जो जीव जो अनंत फल है एक ने अनेक फल हैं कैसा कैसा कर्म है उसके आधार पर फल सबका फल है ऐसा फल वाला संसार है प्राणी उपजीव अनंत फल यस्मिन जिस संसार में ऐसा है उसको ये ब्रिक, सब संसार वृक्ष का विशेषण है ऐसा संसार वृक्ष है तब तत्ता शलिल अवशेक प्ररढ़ जड़ीकृत दृढ़ मूल कहते हैं वृक्ष में एक जड़ होता है नीचे को गया हुआ होता है बाकी पेड़ से फैले हुए जड़ भी होते हैं मुख्य जड़ तो परमात्मा है वहां से निकलता है और दूसरे अबांतर जड़ भी इसमें है मूल जड़ तो परमात्मा है तो कि अवान्तर जड़ के बारे में बोलते हैं तब तक कृष्णा व्यक्ति के उन्होंने विषयों की जो इच्छा है ये मिले वो मिले वो मिले वो इच्छा बसीभूत होकर के कर्म करेगा कर्म से तत्त तत लोग की पुष्टि होगी उन लोगों की पुष्टि से संसार वृक्ष मजबूत रहेगा लोग बना रहेगा तो संसार वृक्ष मजबूत होगा ऐसा ये प्राणियों के जो उपज साधन है तथा तत, तत्त त्रष्ठा उस त्रा त्रृष्ठा एक नहीं है आपकी इच्छा अलग मेरी इच्छा लगे, अलग अलग अलग की पाने की इच्छा है वो जो इच्छा का जो विषय बनेगा इच्छा बने से कर्म करेगा व्यक्ति वो कर्म का जो फल बनेगा वही लोग के लिए पुष्टि के कारण है ये कहते हैं तत्त त्रिष्ठा शरीला त्रिष्ठारूपी जल इच्छा हो गई अब तो मुझे वो चाहिए स्वर्ग चाहिए तो यज्ञादि करने लग जाएगा त्रिष्ठारूपी जल तत्त तत जल तत्त त्रिष्ठा शरीला अवश्य उस त्रृष्ठारूपी जल के द्वारा सिंचन किया गया अवश्यक शिचक शरण धातु है घाय प्रत्यय करेंद शे शेख शे का बन जाएगा सजों को गिनने तो सूत्र लग जाएगा वो उपदा गुण होगा बनेगा शे का अवश्य कहा उस त्रिष्ठा जल के द्वारा सिंचित किए जाने वाला जो सिंचित होने से प्ररूढ़ मजबूत हो गया वृक्ष कितना हो गया बहुत मजबूत जड़ वाला हो गया जैसे जैसे इच्छाएं होगी तथा कर्म करेगा कर्म करने से तत्त की पुष्टि होती रहेगी ऐसा ऐसा ये केवल मूल केवल अकेला जड़ काम नहीं कर पाएगा ना फैले हुए जड़ों से वो मजबूती आ जाती जल में ऐसे ये संसार परीक्षा है कहा सत्य नामादि सत्यलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृतनिगह कहते देखो घोसलाए हैं इसमें वृक्ष में घोसला होते हैं पक्षियां रहती है यहां भी पक्षियां बैठे जितने बैठे पक्षियां है। तो है हैं तो कहा मुख्य रूप से चौदह भुवन जो बोलते हैं चौदह भुवन बोलते हैं धरती को लेकर ऊपर सात बोलते हैं भूर भुव स्व महाजन तपस्त ऐसा बोलते हैं चर्चा है शास्त्र में धरती के नीचे भी सात बोलते हैं अतल बीतल सुतल तला तला तल महातल पाता जिसको चौदह भुवन संज्ञा देते हैं तो कहते हैं वो ये तो हो जाएंगे गौसले जो भी प्राणी होंगे ये चौदह भुवन के भीतर ही होंगे बाहर में ब्रह्मांड इसी के भीतर है सारा चौदह भुवन के भीतर है कहना चाहते हैं सत्य नाम आदि एक लोग का नाम सत्य नाम सत्य है कौन सबसे ऊपर का लोग भूर भूप स्व मह तप सत्य सत्य नाम आदि में कर दिया सत्य नाम आदि सप्तलो का सात लोग बोलेंगे तो पृथ्वी से नीचे वाले भी पृथ्वी में लेकर के गिनते दे। हैं यह ध्यान देना है पृथ्वी से, दे से, दे से नीचे को भी पृथ्वी बोलेंगे पृथ्वी से ऊपर पृथ्वी एक हो जाएंगे तो जाना सत्य सात लोग ऐसे दिन में सात कहने पर नीचे वाले जो सप्तोक सत्य है सत्यनामादि सत्य सत्य जो सात लोग हैं भूर्भुगत स्व महजन तप सत्य ये जो हौसला है रहने का स्थान है पक्षियों का तो ये पक्षी कौन है कहते ब्रह्मादिभूत पक्षी जो ब्रह्मा से लेकर के जितने भी बने हैं सब ये ये पक्षियां हैं ये सब तब तक लोग बिवास करते हैं ये भू में रहने वाले पक्षी बैठे हैं यहाँ जितने बैठे हैं भू वाले हैं अंतरिक्ष वाले होंगे ऊपर हैं, स्वर्ग वाले अलग हैं, मह वाले अलग हैं, जन वाले अलग हैं, तपो वाले अलग है सात पक्षी है सब ऐसा संसार वृक्ष के वृक्ष के पक्षी है हम भू में रहने वाले पक्षी है ऐसा है नीड़, नीड़ माने ऐसा यह संसार वृक्ष का ऐसी घोसला वाला है और वहां पर क्या होता है जब पक्षियां होती है तो कुछ कोलाहल होता है वृक्षों ऐसा देखा है यहाँ भी कोलाहल है कहते हैं यह संसार भी वृक्ष में भी है क्या है आगे बोलते हैं प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत पादित्र बारिद्र क्षेत्रिता अस्फोटिता हषिता आकृष्ट रुदिता हाहा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द तो, कृत तुम्हली तुम्लीभूत महा रूप शब्दे रातु से रव बनता है इतना विशेषण लगाया है यहां ऐसा बहुत भयंकर शब्द है यहाँ जैसे पक्षी ची ची ची ची करते हैं वृक्ष विश करते हैं यहाँ भी ऐसा कैसा है ये संसार वृक्ष में कौन से पक्षी हल्ला करते हैं तो कहा कि देखो प्राणी सुख दुख प्राणियों को कर्म किया हुआ है कर्म के आधार पर सुख या दुख मिला हुआ है दो में से फलतुख तो दो में से एक ही होगा खट्टा या मीठा फल दो ही होता है तो प्राणियों ने कर्म किया है उस कर्म के आधार पर चौदह भुवन के प्राणियों का जो सुख दुख दो होगा तो सुख दुख से उद्भुत होता है हर्ष और सुख सुख होगा तो हर्ष पैदा हो जाएगा मन प्रसन्न होगा और दुख पैदा होगा तो रोने लगेगा दो प्रकार के शब्द यहां मिलेंगे संसार तो पक्षियों का भाग दो प्रकार का होगा ये कहते हैं प्राणी सुख दुख उद्भुत है प्राणी के जो कर्म के फल रूप में मिला था सुख दुख उसके माध्यम से होने वाला हर्ष और शोक सुख होगा तो हर्ष होगा और दुख होगा तो शोक होगा हर्ष शोक से उत्पन्न जाता नृत्य गीत बात जब सुख होगा हर्षित होगा तो नाचना गाना लग जाएगा सुख होने पर होगा नृत्य नि, गीत गीतित्र नाच रहा है गीत गा रहा है हर्ष होने पर और श्वेलिता श्वेलिता का अर्थ होता है चलन संचलन अस्फोटित हो जाना पट्टाहास करने लग जाएंगे खुशी के हमारे हास करेंगे एक तो होगा सुख का फल सुख होने पर ऐसे चिल्लाएगा और दुख होने पर आकृष्ट दुदित हाहा मुच ऊंचा आक्रंदन करेगा रोने लग जाएगा और हा हा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो त्याग दो त्याग दो बोलता रहेगा छोड़ दो मुझे छोड़ दो ये दो प्रकार के शब्द का महा है महा शब्द है संसार रूपी वृक्ष है ऐसा संसार वृक्ष है ये, ये कहा मुंसमचे इत्यादि अनेक शब्द अनेक शब्द है कोई रो रहा है कोई हंस रहा है दो तो होता है संसार वृक्ष ये पक्षियों का होता है संसार वृक्ष में वाली पक्षियों की स्थिति ऐसी होती है ऐसा महा है रब माने रू शब्द धातु है उससे बनाया गया। रावण अस्प होता है।, ये थी रोता नहीं है सब सब करवाता है आगे कहते हैं इसका उच्छेद कैसे होगा संसार परीक्षण का वर्णन हो गया अब कहते हैं इसका छेदन कहते हैं वेदांत विहित ब्रह्मत्मा दर्शन असंग शस्त्र कृत उच्छेद ऐसा संसार विक्षय करता है ये ना होता है क्या होगा कहते हैं वेदांत के द्वारा विहित वेदांत माने उपनिषद भाग को वेदांत बोलते हैं वेद के जो अंत है उपनिषद भाग उसको वेदांत कहते हैं उपनिषद भाग ज्ञान वेदांत के द्वारा विहित मान उपनिषद के माध्यम से विहित ब्रह्मात्म दर्शन अहम ब्रह्मासु ये दर्शन है ज्ञान तत्वशी तो आदि महाभारे जब सुनेगा तो अहम ब्रह्मास्त्री ऐसा तो अनुभूत अनुभूति होती है मैं ब्रह्म हूँ मानी मनुष्य भावना को परित्याग करके ब्रह्म भावना को अपने भरेगा यही है वेदांत दर्शन वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन ब्रह्म को आत्म दर्शन करना मैं ब्रह्म हूं ऐसा दर्शन जो है ये दर्शना असंग शास्त्र इसी का नाम है असंग शास्त्र ये शरीर का संग छोड़ना विचार से ये असंघ शास्त्र है मैं मनुष्य हूँ ये तो संघ हो गया आपका असंग शास्त्र माने ननुष्यो न चै यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा न ब्रह्मचारी न बनी गृहस्थ भिक्षु न चाहि में जाना ये असंग शास्त्र है मैं मनुष्य नहीं देवता नहीं यक्ष आदि नहीं भूत प्रेत भी नहीं ब्राह्मण आदि चारो जाति भी नहीं ब्रह्मचारी आदि कोई आश्रम भी नहीं मैं अपना स्वरूप इस भाव में जाने का नाम असंघ शास्त्र है एक वेदांत विहित ब्रह्मा, ब्रह्मात्मा दर्शन ब्रह्मात्मा ज्ञान अहम ब्रह्मा स्ने ज्ञान वेदांत तो दर्शन के द्वारा होने वाला जो तो वेदांत ज्ञान है आत्म ज्ञान है वही असंघ शास्त्र के द्वारा किया गया उच्छेद जिसका जिसका उच्छेद होता है कट जाता है जिसका संसार पुरुष काटना हो तो उसी से काटना पड़ेगा शरीर भाव में रहते रहते संसार पुरुष काटने वाला नहीं और बढ़ेगा इसके लिए बहुत कुछ चाहिए चाहिए तो इच्छा होगी इच्छा होने अनुता कर्म होगा कर्म होने से और बढ़ेगा ये कर्म से बढ़ता ही रहेगा तो इसका का कारण यही है ना हम देहा, ना देहा इस भाव में जाना भावना ये बना यही उच्छेद का कारण होता है कहा ऐसा संसार वृक्ष ऐसा सो संसार वृक्ष है जितने विशेषण भाषिकाल ने चढ़ा दिया ऊर्द मूल अबाक साख ये जो था उदमूल का अर्थ कर रहा है अभी संसार वृक्ष ऐसा है ऐसा अश्वत्थ और अश्वत्थ के समान है पीपल के पत्ते के समान है स्व अभी तिस्थति नवा ये अश्वत्थ ऐसा भी होता है स्व कल, कल भी स्थित रहेगा कि नहीं रहेगा संदेह है ऐसी स्थिति है अश्वत्थ का अर्थ यही होगा और दूसरी बात पिपल के पत्ता का ऐसे उसके अपने वो है हल्की सी वायु वायु बिल्कुल स्तब्ध है वायु नहीं है ऐसा लगता है फिर भी हिलता रहता है चलायमान होता है और पत्ते के लिए विशेष वायु चाहिए सामान्य वायु तो हिलते नहीं कंतु तो पीपल के पत्ते का ऐसा कुछ है कि हिलता है रहे। वैसे अस्वत्थ मान अस्वत काम कर्म बात जैसे बाहर का अस्वत्थ है पिपल का पत्ता होता है वो तो बाहिया वायु से चलता है ई ये धातु है हिलता है हिला होता है। किंतु तो ये कौन सी हिलाएगा संसार को। इसको हिलाने वाला कौन है अस्वत्व को कहा काम कर्म बात है इच्छा है तत्पर विषयों की इच्छा है इच्छा होने से कर्म करेगा ये काम कर्म रूपी वायु है यहाँ इच्छा और कर्म तो आत्मा का ज्ञान नहीं है अज्ञान है अज्ञान होने से उन विषयों की इच्छा होगी इच्छा होने पर कर्म करेगा तो काम कर्म बात ही बात बने वायु इच्छा और कर्म पचन कर्म रूपी वायु से ये चलता रहता है हिलता रहता है नित्य प्रचलित तो स्वभाव कहते हैं इसका स्वभाव ऐसा निरंतर चलायमान है चलता ही रहेगा हमें वही लगता है किंतु तो बदलता रहता है ये बदला हुआ है यह शरीर एक है ऐसा बदला नहीं है हर दिन देखते हैं वैसे ही लगता है हाँ। किंतु तो कहा से कहा पहुंच गया है सब सबकी स्थिति मकान भी ऐसा ही है जो भी ऐसा ही है मृत्यु कोई आखिर में आने वाली वस्तु नहीं है जन्म से ही मृत्यु शुरू है मृत्यु और जन्म बदान भी ने अध्यभाव युवां तेवा मृत्यु रवि प्राणी रोधम सिर्फभाव और दस में है जो जन्म लिया है जिसने उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है लेना सहज आए थे वो मृत्यु कोई बाद में आने वाली नहीं वो तो जन्म के साथ ही है माने एक दिन हो गए माने हम सोचते हैं बड़े हो गए हमारे एक दिन कम हो गया है बात तो असल में है सचाई है एक दिन हमारे कम हो जाते हैं, हम सोचते हैं एक दिन बड़े हो गए इतने साल के हो गए बोलते पहले इतने साल हमने खो दिया असली बात यह है उलटे चलते हैं व्यवहार में ऐसे होता है अच्छा नित्य प्रचलित स्वभाव का निरंतर चलायमान है संसार निरंतर चल रहा है हमको पता नहीं लगता इतनी धीमी गति में है मालूम नहीं पड़ रहा है कि तो निरंतर चलायमान है जो भी पैदा होता है होते होते बुरा हो गया एक एक क्षण करके बदलते बदलते चला गया हर वस्तु की स्थिति ऐसी है ऐसा है संसार वृक्ष ऐसा है स्वर्ग तीर प्रेतादी शाखा भी अबाक साख अभी तक ऊर्द पूर्व शब्द का उसके विशेषण लगाते रहे संसार वृक्ष का अब अबाक दूसरे पद का अर्थ करते हैं मंत्र में पूर्दोपूल का हो गया अर्थक अब अबाक साख नीचे शाखाए फैली हुई है अबाक शाखा अबाक साख वो स्त्री रूप सर्जित सूत्र है ना हर्ष हो जाता है स्त्री प्रत्यांश होते शाखा हर्ष हो गया शाखा बन गया गीता में उर्द बोला था शाखा ऐसे ही वहां भी तो स्वर्ग तीरक प्रेतादीर शाखा भी अभा देखो संसार वृक्ष के जड़ ऊपर है शाखा नीचे का शाखा क्या है ये स्वर्ग आदि शाखा है स्वर्ग है तारक है प्रेतादी योनिया है जितने भी है ये सब शाखा है अवाक शाखा कहा संसारृक्ष अवाक शाखा वाला है नीचे शाखा वाला है गीता में अध शाखा बोला था आवाक बोला आवाक बोलिए अवाक बोली अधिक है इसी का अनुवाद गीता में है अब सनातन कहते हैं संसार वृक्ष सनातन कहा वहा अव्ययम कहा गी था गीता में इसी का सनातन अव्यय प्राव्ययम वहा अव्ययम बोलते है या सनातन बोलते एक ही है सनातन मना अनादित्व चिरम प्रवृत्त सनातन का अर्थ ये अनादि काल से चल रहा है इसलिए लंबे समय से चल रहा है और कब तक चलेगा ये भी पता नहीं है गीता भी है ना नो नचा दृश्म प्रतिष्ठा इसका अंत का भी पता नहीं है आदि का भी पता नहीं है और स्थिति का भी पता नहीं है अभी भी ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं ना प्रतिष्था, प्रतिष्था भी इसकी नहीं है चल रहा है ढूंढेंगे तो मिलने वाला नहीं है नैट ढूंढेंगे तब तक है प्रतिष्ठा भी नहीं प्रतिष्ठा गीता भी इसी के अनुवाद करके बोला हुआ है सनातन मन अनादित्वा चिम प्रवृत्त लंबे समय से चल रहा है इसलिए सनातन बोल दिया संसार वृक्ष ऐसा है यदश्य संसार वृक्ष मूलभ अब तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अब्रतमस्मते उसका अर्थ करना चाहते हैं मंत्र का उत्तरार्थ का अर्थ करना चाहते हैं पूर्वार्ध हो गया उत्तरार्ध है यदस्य संसार वृक्ष से मूलम ऐसा जो संसार वृक्ष जिसके विशेषण चढ़ा करके बता दिया गया इसका जो मूल है जड़ है तदेव शुक्रम क्योंकि तत्पद बोले आने के लिए यद पद की जरूरत होगी यद तद हो संबंध यदेव संबंध यदश्य संसार वृक्ष से मूलम यह जो अश संसार से यद जो मूल होगा तदेव शुक्रम वही स्वच्छ है वही शुक्र शुद्ध है इसका मूल है ब्रह्म शुद्ध है तदेव शुभ्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिष प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है चैतन्य आत्मज्योति स्वभाव को बाहर के लाइट मत समझना सूर्य मत समझना चेतन रूपी आत्मज्योति आत्म है वृद्धार्ण में ज्योति ब्राह्मण है आत्मज्योति तो चैतन्य आत्मज्योति स्वभाव का चैतन्य आत्मज्योति स्वभाव वाला जो ब्रह्म है वह ब्रह्म इसका ही शुद्ध होता है ये संसार वृक्ष का जो मूल है वही शुद्ध है तदेव ब्रह्म उसी का नाम ब्रह्म है ये संसार वृक्ष का जो मूल है वही शुद्ध है और उसी का नाम ब्रह्म है क्यों ब्रह्म है सर्वमहत्वात सबसे महान है सबसे बड़ा है क्योंकि कारण कार्य से बड़ा होता है विभू है जो आकाश को विभू मानते हैं वो तो आकाश के भी कारण है इतने बड़े स्वरूप हमारे होते तो हम इतने साढ़े तीन हाथ को मान के चल रहे हैं अज्ञान की महिमा ऐसी है सर्व सर्वमहत्वात्थ ब्रह्म कहा ब्रि, धातु है धातु है उसी से ब्रह्म प्रत्यय करके ब्रह्म बनता है बृहे अच्छा ऐसा सोच है उसके नकार का अकार होगा ऐसे बोलता है तदेव अमृतम तदेव ब्रह्म तद ब्रह्म तदेव अमृतमश तदेव अमृतम वही जो ब्रह्म संसार का मूल जड़ है वही अमृत अम्रित है अमृत हम माना अविनाश स्वभाव हम अमृत सत्या जिसका स्वभाव विनाश होने वाला नहीं है संसार वृक्ष तो दृष्ट नष्ट है दिखाई पड़ता है नष्ट हो जाता है पानी के बुलबुला जैसा मानते हैं पानी में बुलबुला उठा नष्ट हो गया वही दिखाई पड़ता है पूरे तुलना विचार से नष्ट हो जाएगा जब तक अविचारित है तब तक दिखाई ऐसा ही दृष्ट जो जगत का मूल कारण जो है कैसा है अमृत अविनाश उच्चते उचित अविनाश स्वभाव वाली कहते विनाश नहीं होता ऐसा स्वभाव उसका ऐसा है दे। दे वन, दे दे उसका जाता क्यों सत्य त्रिकाला देखो वेदांत में तीन प्रकार के वस्तु होते हैं एक सत्य होता है एक असत होता है और एक मिथ्या तीन तरह की वस्तु माने जाते हैं हाँ, सत्य आत्मा है तीनों कालो में किसी कभी भी बाद जिसका ना हो भूत भविष्य वर्तमान हमेशा रहे त्रिकाला सत्य तुम सत्य उसको बोलते हैं कभी भी जिसका बाद ना हो उसको सत्य कहते हैं आत्मा ये जो ब्रह्म है इसका कभी बाद नहीं होता वो सत्य होता है बाकी असत होता है जैसे बंधिया पुत्र सत्य का प्रयोग करते हैं खरगोश के सिंह ससाण करके कल्पना करते हैं गगन पुष्प आकाश है प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता बंद बोलते हैं बंदिया पुत्र होता है क्या नहीं होता ससाण कहते हैं खरगोश का सिंह होता है क्या नहीं होता गगन पुष्प बोलते हैं आकाश पुष्प ख पुष्प होता है नहीं होता शब्द प्रयोग होता है किंतु वस्तु नहीं मिलता उसको कहेंगे ये असत असत पदार्थ है असत सत और असत हो गए ये जो जगत है ये सत भी नहीं है असत भी नहीं है विचार करके देखेंगे क्यों त्रिकाला बाधित एक काल में बाध होना है इसको और बंदिया पुत्र जैसा प्रतीत भी नहीं होता या अप्रतीत भी नहीं है बंद्यापुत्र को किसी ने देखा नहीं आता किसी का अनुभव भी नहीं आया किंतु तो ये दिखाई पड़ है तो सचेत न बाध्यता असचेत न प्रतीयता सत हो तो बाध नहीं होना चाहिए इसका बाध हो जाता है अभी जिसमें हम चल रहे जागृत का बात स्वप्न में है प्रतिदिन तो बाद है स्वप्न का बात जागृत में है तो ऐसे ही और ज्ञान काल में सतपूर्ण रूप से बाध है सचेत न बाध्यता यदि ये सत कोटि में आए तो बाद नहीं होना चाहिए इसका किन्तु ये बाद हो जाता है असचेत न प्रतीयता अगर असत हो तो ज्ञान का विषय नहीं मनना चाहिए जैसे बंध्यापुत्र शब्द प्रयोग होता है ज्ञान का विषय बनेगा बंध्या पुत्र प्रतीति का विषय नहीं ज्ञान का विषय नहीं बनता किंतु ये माने बाद भी होता है प्रतीति भी है इसकी प्रतीत भी होता है अभी दिख रहा है इसलिए इसको मिथ्या बोलते हैं झूठा बोलते हैं ऐसा कहते मिथ्या शब्द का ये अर्थ होता है सत्ये ना असत्व ना निर्भक्तुम न सत्यते अनिर्वचन यह अनिर्व जी ने बोले मिथ्या बोलिए चीज है सदरूप से भी जिसका निर्पण नहीं हो सकता से भी है बाद हो जाता है इसलिए मिथ्या होता है त्रिकालावादी तुम सत्य तो वही सत्य है अविनाश एक अर्थ कहा उसका अर्थ सत्यवाद कहा अविनाश से आए हो अमृतम का अर्थ अविनाश दिनाशा भाव कहा था सत्यवाद ये दिया। सत्य है क्यों अन्यत ऐसा आया हुआ है बाचारम्भम विकारो नाम जितने भी नामधारी हैं संसार में नामधारी जितने भी वाणी का विषय मात्र है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलतामण विकारो नामधेय मृत्ति सत्य इत्यादि छांदोक में छठे अय में है हम जिसको घट घट कहते हैं शब्द प्रयोग हो रहा है वाणी का आलम्बन बन गया वाणी से हम बोल रहे हैं घट घट घट कर रहे हैं किन्तु वहां पर घट नहीं मिलता नहीं जितने भी कार्य वर्ग है जो पैदा होने वाले जितने में वाणी मात्र है शब्द का विषय मात्र होता है वस्तु नहीं होता उसमें कौन सत्य होता है नृत्य का इतने कारण सत्य होता है कार्य नाम की के चीज केवल कल्पना मात्र है शब्द का प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता जिसको हम कपड़ा बोलते हैं पट बोलते हैं बाणी का विषय बन गया पट करके ढूंढने पर ये नहीं मिलेगा इसमें धागा सत्य मिलेगा धागा में भी मिलना इत्यादि चलता चलता चलेगा आखिर में त्रिकालाबाधित परमात्मा ये होता है नामधेयम जितने भी नामधारी हैं ये बाचार मन होता है बाणी का शब्द प्रयोग मात्र होता है वस्तु नहीं होता नामधे अंधतम अंध्रितने मिथ्या होता है वो रित माने सत्य होता है अंध्रितने मिथ्या झूठा होता है वो अन्य अन्यत अतो मर्त्यम ये आत्मा से भिन्न जितने भी हैं अंध्रित हैं इसलिए जो अंध्रित होता है मर्त्य होता है विनाशी होता है आत्म भिन्न पदार्थ अन्य है आत्मा से जो अन्य है वो क्या है? होता, है, होता है अंध्रित होता है ऋत नहीं होता अंध्रित होता है जो अंध्रित होगा वो मर्त्य होता है विनाशी होता है ऐसा है एक आत्म त्रिकाला बाधित सत्य है इसे तदेव अमृतम उच्यते ऐसा कहा था तदेव अमृतम उचित उसी को अमृत कहा था कहते हैं आगे तस्मिन लोकाश्रित्रे तदुना का सर एक पंक्ति बाकी है मंत्र का उसका अर्थ करते हैं आगे तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्म ही उस परमार्थ सत्य त्रिकाला सत्य जो ब्रह्म है परमार्थ वास्तविक सत्य व्यावहारिक सत्य तो लौकिक पदार्थ को बोलते है सत्य है सत्य है गुगाम सत्य है शरीर सत्य है ऐसा होता है व्यवहार में भी सत्य मानते हैं कि पारमार्थिक सत्य एक आत्मा है वास्तविक सत्य आत्मा होता है तस्वीन परमार्थ सत्य ब्रह्मणि जो परमार्थ सत्य ब्रह्म है त्रिकालाबाधित बाधित तत्व है जो आत्मा है ब्रह्म है उसमें लोका सर्व सर्वे आश्रिता ही बोलते हैं तस्वीर लोग आश्रित संपूर्ण लोग उसी में आश्रित है जैसे मिट्टी के बने पात्र जितने होंगे वो मिट्टी में ही है आश्रित है। पात्र तस्वीन परमार्थ सत्य ब्रमणी लोकहा गंधर्व नगर मऋषि उदक माया समोकहा लोक कैसे है ये गंधर्व नगर के समाह दृष्ट नष्ट स्वभाव बोल बादल का कुछ दिख ही बड़ा जैसा दिखाई पड़ता है तुरंत नष्ट हो जाता है बिजली चमकती दिखाई पड़ी तुरंत नष्ट होता कोई फोटो ले नहीं पाता चमकती बिजली का फोटो नहीं ऐसे ही गंधर्म नगर आती के समान गंधर्म नगर मरीज ही उदक जल के समान दिख रहा था किंतु ज्ञान काल में नष्ट हो जाता है जब तो तक अज्ञान तब तक दिख रहा था जल जब रेत का ज्ञान हो गया सूर्य का ज्ञान हो गया जल नष्ट हो गया जल बुद्धि खत्म हो गई ऐसा उधर कहा माया ऐसे मरीच में माने माया जादू के समान ये जो लोग ये सारे लोग ऐसे है उसी में आश्रित है परमात्म दर्शनाभाव दर्शन दर्शना अभाव अवगमना परमात्म दर्शन से अभाव को ज्ञान हो जाता है परमात्मा दर्शन है ना अभाव अवगमना लोक ऐसे लोग हैं गमन गम धातु गम दीर्घ तीन होते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति या ज्ञान है परमार्थ दर्शन के द्वारा परमार्थ ज्ञान से क्या होगा अभाव ज्ञान हो जाता है इनका मतलब जब इसके परमार्थ तत्व तो परमात्मा ब्रह्म है ज्ञान हो गया इनका अभाव ज्ञान हो जाएगा जब रज्जू का ज्ञान जिस काल में होगा सर्प का अभाव ज्ञान हो जाता है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं है तब तक सर्व का ज्ञान है जब तक मिट्टी का ज्ञान नहीं है तब घट को समझते हैं आप जब मिट्टी समझ गया तो घटे का बाद हो जाता है वैसे ही परमार्थ दर्शन आत्मज्ञान है अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान इसके द्वारा अभाव को प्राप्त होते हैं जब तक परमार्थ दर्शन नहीं होता तब तक लोग सत्यवास रहे हैं परमार्थ दर्शन अभाव अवगमन ऐसा परमार्थ दर्शन है ना अभाव अवगमन अवगमन ऐसे लोग जिन लोगों का ऐसी तिथि है ये लोग ऐसे है श्रीता मन आश्रिता श्रीता का अर्थ समझ नहीं आया आंग्ला से समझ में आ जाता है श्रीत बोलने से समझ नहीं आएगा आंग्ला आश्रित हो जाता तो, तो पकड़ लेता, लेता है वह सर्वे लगने से विशेष पकड़ लेता है अर्थ धातु का ये है श्रिता मन आश्रिता उसी में आश्रित है सारे लोग सर्वे समस्ताब के सब उत्पत्ति स्थिति लयसू कहते है तीनों कालो में उसी परमात्मा में आश्रित है उत्पत्ति काल में भी उसी में आश्रित है स्थिति काल में भी उसी में है नष्ट भी उसी में होना है रज्जू में भाषने वाला जो सर्प होता है उत्पत्ति से होना उसने और जब कहा किसमें है, किस है? रज्जू नहीं है तो उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी और मरेगा भी तो कहां मरेगा वो घट जब उत्पन्न होगा मिट्टी में होना है रहना भी मिट्टी में है और मरना भी मिट्टी में बिट्टी रूपी होना उसने ऐसे उसी में तीनों में उत्पत्ति स्थिति ल त्रिशु अवस्थाशु ऐसा कर देगा तीनों अकालों में तीनों अवस्थाओं में उसे लगाना पड़ता है सब संपूर्ण लोग उसे में आश्रित है तदुनातिकना ऐसा है उस ब्रह्म को अतिक्रमण करने वाला कोई पदार्थ नहीं है क्यों कल्पित पदार्थ अधिष्ठान को अधिक्रमण नहीं कर सकता और अगर अधिष्ठान को अतिक्रमण करने लगेगा तो सूरज भी खो जाएगा तदुनात्य उस ब्रह्म को अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता ये बोलते हैं तदु तद ब्रह्मा उस ब्रह्म को द्वितियां ब्रह्म यहां उस ब्रह्म को न न अत्यति कोई भी अतिक्रमण नहीं करता न अतिवर्त मृदादिम इव घटाधिकारी जैसे घटाधिकारी मृदादि को अतिक्रमण नहीं कर सकता घटाधि जो घट है मिट्टी को अतिक्रमण करके बाहर नहीं जा सकता उसको पैदा भी वहीं होना पड़ता है रहना भी वही पड़ता मरना भी वहीं पड़ता है मानी घटनाओं की वस्तु कल्पना है खाली ठीक इसी प्रकार कोई भी लोग के समान, घटाधिकार्य मृदा जैसे मृदादि को अतिक्रमण नहीं कर सकते घटाधिकार्य प्रथमांत और मृदादिम द्वितीय कर्म है वो जैसे मिट्टी आदि को अतिक्रमण नहीं कर सकते घटादि ठीक इसी प्रकार संपूर्ण लोग उस ब्रह्म को अतिक्रमण नहीं कर सकते कश्चन हमारे कश्चित भी चाहे कितने भी बड़ा बी हो अतिक्रमण नहीं कर सकता विकार विकार कार्य वर्ग जितने भी कार्य समुदाय है कार्य कोई कार्य उसका जिस विषय में पूछा था एम प्रति चिकित्सा मनुष्य आदि से अन्यत्र धर्म अन्य धर्म इत्यादि के द्वारा वो तत्व यही है जो संसार का मूल कारण है वही ब्रह्म है वही है ऐसा कहा ठीक ठीक है कहा था सालमली सालमल्यादि तूल दर्शन अदृष्टम वृक्ष मोलम यथा अस्थिति है ऐसा लोक में देखा गया है का रुई को उड़ते हुए आ आ दिखाई पड़ते हैं तो वृक्ष न देखे जाने पर भी वृक्ष है निश्चित हो जाता है वृक्ष के बिना आदि शक्त है जब रुई उड़ के आ जाते हैं हमारे सामने सिमर आदि के या का आदि के जो भी रुई आते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण है वृक्ष है ज्ञान होता है इसी प्रकार तदवत्त इसे दृष्टस्या अदृष्टश्याण ब्रह्म को देखा नहीं है कार्य को देखते हैं हम अदृष्टया अवधारणा उस प्रम को निश्चय करने के लिए प्रक्रम कहा उर्द बुला इत्यादि मंत्रों को द्वारा आरंभ करते हैं ये कहा तुला तुलावधारण इत्यादि शब्द से कहा वृक्ष शब्द प्रवृति निमित्त कहते वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति निमित्तनाथ वृक्ष पूर्व दिया भाष्य वैसे बोला भ्रष्टनाथ वृक्ष कट जाता है इसलिए वृक्ष कहते हैं ये जैसे बाहर वृक्ष है संसार रूपी एक वृक्ष है ये कटता है वो तो कुड़ी से कटेगा बाहर वाला किन्तु तो ये जो है असंग शस्त्र से कटेगा अहम ब्रह्मास्मि शस्त्र चाहिए इसके लिए जब तक अहम देह शब्द होगा हो तब तक ये कटने वाला नहीं है प्रवृत्ति निर्मित वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति निर्मित है भ्रष्टनाथ वृक्ष भाष्य वैसा कहा क्यों कहते अलग ओब्रस्ु छेदने धातु है दिवादी का धातु है ओभ्रस्ु छेदने धातु अ धा रूपम ऐसा है वो इस दातों का लगा हुआ है से। है है है से के लिए स्नो कृति कृति ऐसा सूत्र की अनुभूति माना जाएगा प्रत्यय कित होगा तो ग्रही या में इससे संप्रसार हो जाएगा संप्रसार होकर वृक्ष बन जाएगा आगे आप ब्रश वृश से सब तो करेंगे सब तेज़ समयगा लोग कर देंगे आधे से प्रत्यय लगाएंगे सब कसी आदि करके वृक्ष बना देंगे ओव छेदन है अश्य धातु इस धातु का सप्रत्य प्रत्यांत सप्रत्यय हुआ है वहां कित की अनुवृत्ति है तो म करके गहिजा से गढ़ीजा बही वेदी से होगा वृक्ष बन जाएगा क्षेत्र युक्ति माह ये कट जाता है इसलिए इसको प्रख्या क्यों क्या युक्ति है क्या तर्क है तब भाष्य ने कहा था जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक ऐसा कहा था भाष्य इस अनर्थ शोकों का धार है अनेक प्रकार के अनर्थों का धार है ऐसा कहा है संसार प्रेक्षा जन्म जरा मरण शोक आदि ये लगा हुआ है अनर्थों का खजाना है ऐसा स्वरूप है इसका से कहा था प्रसिद्ध वृक्ष साम्य वृक्ष प्रयोग है ऐसा लेना जैसे प्रसिद्ध वृक्ष है उसी प्रकार होने से भी इसको वृक्ष कहा जाता है क्या कहा अवसाने कहा अभाष्य पंक्ति में अवसान अवसा समाप्त जैसे वृक्ष अभी दिखाई दे रहा है में नष्ट हो जाता है वैसे ये भी अभी दिखाई दे रहा ज्ञान काल में नष्ट हो जाएगा इसलिए प्रसिद्ध वृक्ष के साम्य को लेकर के भी इसको कह सकते है, से अबावा, अबावा अबावा अबावा अबावा अबावा हैं सहता है रात्रि के समय में कभी कभी कटा हुआ वृक्ष होता है संशय का कारण बनता है वो वृक्ष वै की मनुष्य है ऐसे ज्ञान संसंद बन जाता है रात्रि हो जा रहे हो आप कटा हुआ वृक्ष हो उसमें शाखाए कुछ कटी हुई शाखा हाथ हाँ पैर जैसे लग जाते हैं खड़ा पुरुष जैसे लगता है संदेह हो जाता है तो वो जैसे संदेह का स्थान बनता है उसी प्रकार वृक्ष भी, भी संदेह का स्थान है कैसा है दिखाएंगे अभी प्रसिद्धो वृक्ष स्थान पुरुषोभा विकल्प का पदोत्ष्ट ऐसा देखा है प्रसिद्ध वृक्ष बाहर का वृक्ष रात्रि के समय में संशय का कारण बना हुआ देखा है स्थान पुरुषोवा ठूठ है वृक्ष है मनुष्य इत्यादि तथा अयमअप्रृक्ष संघात ये संसार वृक्ष संघात है ये जो तो शरीर वृक्ष है इसको लेकर संदेह है ऐसा संदेह है बुद्धिमान तो लोग संदेह करते हैं क्या संदेह करते हैं संघातो वो परिणामो वरबद असद इत्यादीना अनेक संज्ञा पखंड बुद्धिविकल विषय आशीमत पंक्ति है अनेक सतप अखंड बुद्धि विकल्प ऐसा उसके अर्थ कर रहे हैं है। कुछ लोग कहते हैं है। तो है? परमाणु का समुदाय एक साथ परमाणु पुंज बना हुआ है यह नहीं की परमाणु दणुक बनना दणुप तीन देणुक बल कर त्रेणुक होना फिर त्रिणुक के बाद में चौदक होते होते होते करते करते, करते जाके अब बड़ी अभय बनके बन जाना अभय भी नहीं ऐसा नहीं मानते परमाणु का कहना है एक साथ परमाणु जुड़ जाता है बन जाता है, हो जाता है है पार्थिव परमाणु जलीय परमाणु जो जो परमाणु चाहिए हो इसको एक साथ जुड़ जाते हैं हो जाता है नई आई कैसा नहीं मानता नई आई कहते हैं प्रलय अवस्था में सारे परमाणु बिखर के बैठे हुए है। है। है। है। हैं जलीय परमाणु अलग पार्थिव परमाणु अलग बाय परमाणु अलग तेजस परमाणु अलग अलग है सबसे पहले अब सृष्टि के शुरू में क्या होगा ईश्वर के इच्छा होगी क्रियाशील हो, हो जाए इच्छा जाएगी ईश्वर की इच्छा होने से परमाणु पर क्रिया क्रिया होने लग जाएगी जाए तो का तर्क है तो क्रिया होगी तो दो परमाणु का संयोग हो जाएगा जुड़ जाएगा अणु था अब दणुक हो गया उसका नाम पड़ गया दणुक ऐसा हो गया ऐसे करके तीन दड़ुक बन जाएंगे तीन दड़ुक जुड़ेंगे तो त्रणुप हो जाएगा यहां से फिर वो शुरू हो गया ऐसे करके मानते हैं वो लोग तो बौद्ध तो कहते हैं ऐसा नहीं एक साथ परमाणु जुड़ जाता है माने ऐसे जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के यहां तक आने में कितने समय लगेगा परमाणु से लेकर के शरीर तक आने में तो न जाने कितने समय लगना है नई आय हिसाब से वो कहते हैं एक ही साथ परमाणु पुण्य जुड़ जाता है संघात ये शरीर को लेकर के विकल्प का बना हुआ है पाखंडवादों का कैसा है कहते हैं कोई कहते ये संघात है, है परमाणु का समुदाय एक साथ बन गया ऐसा मानते बौद्धिस्टों का है दूसरा बोलते हैं परिणाम सांखे कहते नहीं नहीं परिणाम बाद है उनका ये शरीर निकलता है छिपता है निकलता है छिपता है जैसे साप सर्प होता है बिल में जाता है बिल से बाहर आता है वैसे ही ये पंचभूतों से निकला फिर पंचभूतों में घुसेगा फिर कालांतर में निकलेगा फिर पंचभूत में घुसेगा परिणाम बाद सांखों तो का है और नैया कहते नहीं यह शरीर है नहीं उत्पन्न होता है पहले है ही नहीं अपने अवयवों में पैदा होगा या आरंभ आरंभवाद नैयायिकों का आरंभवाद है या आरंभ होता है जैसे दो कपाल मिलकर के घट बनता है तंतुआ मिलकर के कपट बनता है ऐसा ही यहां भी पहले हाथ पैर आदि सब बन गए संघात फिर जुड़े अवयव भी बन गया तो शरीर हो गया ऐसा मानते हैं संघात होगा परिणाम परिणाम हो वाह आरब्ध होगा आरंभवाद नैयायिकों का परिणामवाद सातवाद बौद्धों का ऐसा ऐसा सद्वा, सद्वा। कुछ लोग कहते हैं सत है ये, शरीर संसार सत सत्य द्वैतवादी लोग कुछ लोग है सत्य सत्य मानते असत नहीं सत कहते हैं कुछ लोग कुछ कहते हैं असत है कहते हैं कुछ नहीं है और शून्यवादी बौद्ध तो क्या मानता है इसको असत मानता है ऐसा नाम, का नाम ये सब जितने का विषय विषय बना बना हुआ है, बना हुआ है है है कहा था अनेक शत पाखंड बुद्धिस्पद ऐसा कहा था किम किम इति वृक्ष देवसाय गोचर कश्चित वृक्ष तथा अहम अभी साम्य देखो तत्व जिज्ञास भी अनिल तत्व जिज्ञास निर्धारित अनिर्धारित एवं तत्व ऐसा तत कहा तत था तत जो तो तो तत्ववे लोग होते हैं उनके लिए ये अमुख चीज है करके निर्णय नहीं कर सकते कहते हैं वह चीज कुछ और मिल जाता है इसके टीका लिखते है किम समय को अमृत कह गए ऐसा संदेह हो जाता है ये वृक्ष का क्या नाम है इस नाम से पुकारा जाता है ऐसा हो जाता है निर्धारित नहीं हो पाता यह अमुक नाम वाला निश्चय नहीं कर सकता है शंका हो जाती क्या नाम है इस वृक्ष का संदेह होता है उसी प्रकार यहाँ भी क्या है इसको निश्चय करने पाते कौन तत्व जिज्ञास तत्वविद्ता लोग अज्ञानी लोग तो निश्चय करके बैठे हुए हैं मनुष्य हूँ इत्यादि करके क्यों तत्वविद्या निश्चय नहीं कर पाते ये क्या चीज है ढूंढेंगे तो दूसरे कुछ मिलेगा ये कह को अयम इति कोई विषय ऐसा वृक्ष दिखाई देता है कि क्या नाम इसका है निश्चय का गोचर नहीं होता तो विषय नहीं बनता ऐसा कोई वृक्ष दिखाई देता है कहा ठीक इसी प्रकार तथा अयम अपी जो संघात है शरीर है जो किसी कहा था क्या कहा था कोई का संघात परमाणु पुंज है कहा था किसी ने कहा था परिणाम है कहा किसी ने कहा था आरंभ है किसी कोई सत कहा कोई असर कहा किंतु तो क्या नाम देना है जो तत्व तो निर्धारित करने वाले विशेष होंगे वेदांत लोग निश्चय नहीं कर पाते संघात कहना है कि परिणाम कहना है कि आरंभ करना है क्या कहना है वो निश्चय नहीं पाते दूसरों लोग तो निश्चय करके बैठे हुए हैं एक बोला परिणाम आरंभ है संगात है निश्चय करके बैठे हुए हैं किन्तु ये निश्चय नहीं कर सकते साम्य तत्वि सुधेर अनिर्धारित अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्म को हिरण्य गर्भ आगे ना ये अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्म हिरण्य गर्भ अंकुर है गर्भ अंकुरसार कहा था उसका अर्थ कर रहे हैं अपर ब्रह्म ने विज्ञान क्रिया शक्ति द्व्यात्म को हिरण्य हिरण्यगर्भ को अपर अच्छा। अच्छा। ब्रह्म कहा दो शक्ति से युक्त है कौन कौन शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दो सूक्ष्म शरीर दो शक्ति प्रथम अवस्था भेदो अंकुर माने वृक्ष की प्रथम अवस्था विशेष को अंकुर कहते हैं वहीं से प्रथम अवस्था शुरू हो गई पहले बीज था बीज का पहली अवस्था है अंकुर यह संसार का पहला अवस्था कौन है हिरण्य गर्भ है प्रथम अवस्था अवस्था विशेष अंकुर अश तथोत्तर बुद्धिन्द्रिया विषय शब्दाद प्रवालांकुरशल प्रबल अंकुर वृक्षण करते हैं ज्ञान जो चक्षरादि पांच ज्ञान इंद्रिया है इनका विषय कौन है शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो पांच विषय है शब्दादि विषय है प्रबल अंकुरशल छोटे छोटे पत्ते निकल गए ऐसा है ये अश तथोक्त श्रुति आदिनी पलाशानी और ये जो कर्मकांड प्रतिपादी तो स्मृति न्याय आदि है सब पलाशन पत्य है संसार के पत्य है उसी से हरा भरा बना रहता है कर्म से संसार हरा भरा रहेगा नहीं तो क्षेत्र कर्म छोड़ देंगे तो क्षीण होने लग जाएगा हरा जाए। भरा रहता है सौंदर्य है उसकी सौंदर्य उसी से कर्मकांड प्रतिपादी वेद आदिश है श्रुति आदिनी पलासानी श्रुति आदि से स्मृति न्याय का ज्ञान आदि यही कहा था पत्राणी अश्य पलासन में पत्राणी संसार वृक्षा आगे सुख दुःख है प्राणी वेदना सुख दुख प्राणी जो वेदना है ज्ञान है सुख दुख का ज्ञान अनेक रस है इस स्वाद है संसार वृक्ष सुख या दुख दो में से कहे यही मेला है आगे फलतृष्टा के द्वारा सिंचन किया गया और और जड़ ही कहा था इसके अर्थ करते हैं फल तृष्ठा युवक शलिल आवश्यक है फल त्रिष्ठा ही जल है वह। फल रिपोर्ट फल के तृष्टारूपी जल से सिंचन होने से जड़ और बढ़ जाता है जितने वृक्षक जल डालेंगे उतना बढ़ेगा फल की तृष्ठा हो गई इच्छा हो गई तो आप कर्म करेंगे कर्म करने से संसारूप वृक्ष का, का। जड़ बढ़तल जाए फल त्रिष्ठाईव शलीला आवश्यक है फल तृष्ठा ही, तो ही शलि जल का सिंचन है सिंचन ऐसे है तेरह प्रौढ़ सिंचन के द्वारा मैंने कर्म करेगा कर्म के द्वारा क्यों जो इच्छा होती है साधन इच्छा की जननी होती है ध्यान देना इच्छा जो होती है साधन इच्छा की जननी होती है आपको भोजन करने की इच्छा है तब क्या करते क्या करने की इच्छा होगी बनाने की इच्छा होती है अगर भोजन करने की इच्छा ना हो तो बनाने की इच्छा नहीं होगी फलैच्छा साधन इच्छा की जननी होती है स्वर्ग इच्छा है आपको स्वर्ग की इच्छा है तो फिर किसकी इच्छा हो जाएगी एक एक अगर स्वर्ग की इच्छा ही नहीं तो किसकी इच्छा इच्छा फलेच्छा इच्छा की, फले की जननी होती है ठीक है इस प्रकार यहाँ भी है फल त्रिष्ठा आ गई तो कर्म करेगा तो उसे संसार मजबूत हो जाएगा ये कहा फलतृष्टाई व सलीलावशा हुई है जल से सिंचाई करना तेना प्रदूढ़ी कर्म वासना देने इसके द्वारा मजबूत होते हैं कर्म के संस्कार मजबूत होते जाएंगे उसी से संसार बढ़ता रहेगा कर्म का संस्कार बढ़ेगा फल फल इच्छा से सात्विक आदि भाव वो कर्म के पासना भिन्न भिन्न होगा सात्व ही सात्विक कर्म करेगा कोई तामस कर्म करेगा कोई राजस कर्म करेगा जैसे जैसा होगा उसके अनुसार फल होगा मिश्रित हानि मिस्त्रित है मान जड़ जैसे मिले हुए छाए हुए होते हैं ये भी ऐसा ही है ये जिसके कहाानी दृढ़ानी अवान्तर मूलानी ऐसे मुख्य मूल तो परमात्मा है इसका ये तो अवांतर जड़े यह है इसके संसार वृक्ष को बढ़ाने वाला मूल यह है कर्म की वासना फल इच्छा होने से कर्म करेगा कर्म की संस्कार आएगा वो बढ़ेगा संसार बढ़ता रहेगा ऐसे कहा बड़े वृक्ष से बता थोड़े जैसे बढ़ बढ़ मूल जड़ तो नीचे गया होगा बाकी कितने दूर दूर, दूर तक फैल जाते हैं जड़ उसके इस प्रकार जड़ फैला हुआ है संसार आदर्श मूलानी ऐसा है ना कर्मान मनुष्य लोक गीता में इसी का अनुभव है और पक्षिया रहते कहा था हैं कितने घोंसले बताए सात घोंसले बताए थे सत्य नाम आदि सत्य इनके घोंसले है रहने का कहीं देवता रूपी पक्षी, पक्षी बैठे हैं कई मनुष्य रूपी पक्षी बैठे हैं वृक्ष में पक्षियां होते हैं ये भी एक संसार एक वृक्ष है ये सब पक्षियां बैठे, तब तब तब तब बैठे हैं तत्तर लोग तत्त जो प्राणी बैठे वो पक्षी के स्थान में एक आता है उसका अर्थ कर रहे हैं सत्य नामादिशु सत्य लोग है शु जो भूर भुव स्व महजन तप ऐसा सात नाम है लोगों का उसमें ब्रह्मादि भूतानी जो ब्रह्मा से लेकर के स्थावत के भूत यही है सब भवंती भूतानी जो होते हैं उनको भूत कहा जाता है भवंती भूतानी होने वाले को भूत शब्द से कहा जाता है पैदा होते हैं जो उनको भूत बोला जाता है भगवती भूतान ही ब्रह्म भूतान पक्षिणा ये पक्षी है सभी संसार वृक्षी यही है भूलोक के पक्षी जितने बैठे हैं भूलोक के पक्षी हैं। ऐसे है ये सब यही है पक्षिणा तई कृतम निडम है इन्होंने बनाया घोसला जिस संसार वृक्ष में किसी भूलोक को कब्जा कर रखा है स्वर्ग को कब्जा कर रखा है अंतरिक्ष लोग को कब्जा कर रखा है किसी ने को किसी महालोक को अपने घोषणा में, में बैठे हैं सब अच्छा प्राणी नाम सुख दुख का हर्ष दुख का कहते हैं यहां जैसे पक्षी जहां होते हैं वहां कोलाहल होता है चूचू आवाज करते हैं तो यहां भी ऐसा ही है संसार वृक्ष कहा था यहाँ पक्षी क्या करते हैं प्राणियों के सुख दुख जो कर्म करेंगे अच्छा बुरा उसके परिणाम सुख दुख होगा फल मिलेगा प्राणी नाम सुख दुख का अभ्याम प्राणियों के जो सुख दुख होता है कर्म का फल रूप में आते हैं उनसे उद्भुत होते पैदा होते हर्षय हर्ष या सुख या तो खिलखिलाने लगेंगे या रोने लगेंगे यही होगा सुख होगा तो हर्ष होगा दुख होगा तो रोने लगेंगे हर्ष सुख होगा अभ्याम यथा संख्य ना यथा संख्य लगाना क्या होगा जब हर्ष होगा तो नृत्य गीत बादित्रिता अस्फोटिता इत्यादि होने लग जाएगा और दुख होगा तो क्या होगा आगे हाँ, हाँ, मुंचा, मुंचा हो जाएगा अब आकृष्ट रुदिता पढ़ चुके हैं भाष्य में ऐसा करके कहा यथा संख्या नृत्य आदि एक तरफ है रूपित आदि एक तरफ है सही कृतस्तु बुली होता है इनके द्वारा बने इतने गुंजायमान है ये संसार वृक्ष महान महान शब्द है इसमें सब कोई तो हंस रहे, रहे हैं बाजा गाजा के साथ गोह रो रहे हैं यही यहाँ पर शब्द है महान शब्द है जिसमें ऐसा है ऐसा संसार वृक्ष है तो इस संसार वृक्ष का मूल को जानना हमारा काम है इसके लिए तात्पर्य था समय थोड़ा ज्यादा हो गया ओ सात शो भर तेज श्री महापा